वेताल 25 सी कहानी चितकुट नगर में एक राजा रहता था एक दिन वो शिकार खेलने जंगल में गया घूमते घूमते वो रास्ता भूल गया और अकेला रह गया था कर वो एक पेड़ की छाया में लेटा कि उसे एक ऋषि कन्या दिखाई दी उसे देखकर राजा उस पर मोहित हो गया थोड़ी देर में ऋषि स्वयं आ गए ऋषि ने पूछा तुम यहां कैसे आए हो? राजा ने कहा मैं शिकार खेलने आया हूँ। ऋषि बोले बेटा तुम क्यों जीवों को मारकर पाप कमाते हो? राजा ने वादा किया कि आपसे मैं कभी शिकार नहीं खेलूंगा. खुश होकर ऋषि ने कहा तुम्हें जो मांगना है मांगलो। राजा ने ऋषि कन्या मांगी और ऋषि ने खुश होकर मैं तुम्हारी रानी को खाऊंगा। अगर चाहते हो कि वो बच जाए तो सात दिन के भीतर एक ऐसे ब्राह्मण पुत्र का बलेदान करो जो अपनी इच्छा से अपने को दे और उसके माता पिता उसे मारते समय उसके हाथ पैर पकड़े। डर के मारे राजा ने उसकी बात मान ली। वह अपने नगर को लौटा और अपने दीवान को सब हाल कह सुना� Eskibad divani, sata baraske bala ki sooni ki murti banvai, oruse kimti gehnei pehnakar, nagar nagar orgaon gong homewaya. Jekihelvadia ki jo koi sata baraske bramhan ka bala kapneko balidan ki lie deka, or balidan kesameuske maba buske hat per pakrenge, usiko je murti or so gaon milenge. Jekihabersun karek bramhan bala kurazi hogia, usne maba psekaha, apko bahat se putre miljenge. Mereen veriin se raja ki halaiy huggi, or apki harri bi mitt jaygi. Maabapni manakia, per balakni hatt unhi Rasi kerliia. Maabap Balakulika leker raja kepas gay. Raja unhe leker rakshas kepas gay. Rakshas ke saamne maabapni balakki haat peir pakdere, or raja osse talvaa se mardne ko tayyar hootta. Uusi samme balak biisi zoor se huss parda. Itna keker vetal bola heerajan. ये बताओ कि वो बालक क्यों हंसा। राजा ने फौरन उत्तर दिया। इसलिए कि डर के समय हर आदमी रक्षा के लिए अपने माँबाप को पुकारता है। माता पिता ना हो तो पीडितों की मदद राजा करता है। राजा ना कर सके तो आदमी देवता को याद करता है। पर यहाँ तो कोई भी बालक के साथ ना था। माँबाप हाथ पकड़े हुए थे, राज परोपकार के लिए अपना शरीर दे रहा था इसी हर्ष से और अजरत से वो हंसा इतना सुनकर वेताल का ध्यान हो गया और राजा लौटकर फिर उसे ले आया रास्ते में वेताल ने फिर कहानी शुरू की वाचन संज्ञा प्रस्तुति लिब्रा मीडिया ग्रुप